देवी भागवत तीसरा स्कंध राजकुमारी शशिकला का सुदर्शन को मन में वर्णन करना दिजभर आप एकांत में ले जाकर उस राजकुमार को मेरी ये सारी बातें भली भांति समझा दें पुण्यात्मा प्रभो जिस प्रकार मेरा काम बन सके वैसा ही उद्योग करने की कृपा करें इस प्रकार कहने के पश्चात दक्षिणा देकर शशिकला ने उस ब्राह्मण देवता को भेज दिया उस ब्राह्मण ने शीघ्र ही भरद्वाज जी के आश्रम पर जाकर सुदर्शन को सारी बातें बता दी और फिर वह लौट आया उसने बड़े आदर के साथ राजकुमार के मन में आने की उत्सुकता उत्पन्न कर दी व्यास जी कहते हैं राजन अपने पुत्र सुदर्शन को स्वयंवर में जाने की तैयारी करते देख उसकी माता मनोरमा के मन में महान कष्ट होने लगा उसके शरीर में कपकपी छूट गई उसे सामने तरह तरह के भय देखने लगे आँखों से आंसू गिराती हुई वह कहने लगी पुत्र आज तुम कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो अरे वह समाज तो राजाओं का है तुम्हारे पास एक भी सहायक नहीं है और प्रबल शत्रु तो है ही क्या सोचकर तुम ऐसा करने जा रहे हो देखो उस स्वयंवर में तुम्हें मारने की इच्छा रखने वाला राजा युद्धाजीत आएगा तुम्हारी सहायता करने वाला दूसरा कोई वहाँ है नहीं अतः बेटा तुम वहाँ मत जाओ मेरे तुम एक ही पुत्र हो मैं बहुत दुखी हूँ ही मेरे जीवनाधार हो तुम्हारे चले जाने पर मैं निराश्रय हो जाऊँगी महाभाग जिससे मुझे निराश होना पड़े वह कार्य करना तुम्हें कभी शोभा नहीं देता जिसने मेरे पिता को मार डाला था वह राजा भी स्वयंवर में आएगा वहाँ अकेले जाने पर संभव है वह तुम्हें भी मार डाले सुदर्शन ने कहा कल्याण मई होनी तो होकर ही रहेगी इस विषय में विचार करना बिल्कुल व्यर्थ है भगवती जगदम्बा की आज्ञा मानकर ही आज मैं स्वयंवर में जा रहा हूं। जननी तुम छत्रानी हो तुम्हें शोक करना उचित नहीं है भगवती की कृपा से मेरे मन में तो भय का नाम तक नहीं है व्यास जी कहते हैं इस प्रकार कहकर सुदर्शन रथ पर बैठा और जाने को तैयार हो गया माता मनोरमा ने उसे अनेकों आशीर्वाद देने के साथ ही उसके कार्य का अनुमोदन किया वह कहने लगी भगवती जगदम्बा अग्र भाग से तेरी रक्षा करे पार्वती पृष्ठभाग की रक्षा करे दोनों पार्श्वभागों में भी पार्वती रक्षा करे भगवती शिवा सर्वत्र रक्षक रहे किसी कठिन मार्ग में पड़ने पर भगवती वारा ही सहायक हों यदि कोई दुख सामने आ जाए तो दुर्गा रक्षा करे कलह मच जाने पर कालिका और भय उपस्थित होने पर भगवती परमेश्वरी तेरी रक्षा करे उस मंडप में जाने पर भगवती मातंगी तथा स्वयंबर में भगवती सौम्या तेरी रक्षा करे जगत के बंधन को काटने वाली भगवती भवानी राजाओं के बीच में तेरी रक्षा करे पर्वती विषम स्थानों में देवी गिरजा चौराहों में भगवती चामुंडा तथा जंगलों में सनातनी श्री कामगा देवी तेरी रक्षा करे रघु के वंश का विस्तार करने वाले मेरे प्यारे पुत्र विवाद छोड़ जाने पर भगवती वैष्णवी तेरी रक्षा करे, संग्राम में शत्रुओं के भिड़ जाने पर भगवती भैरवी तेरी रक्षा करे महामाया भगवती भुवनेश्वरी अखिल जगत की जननी है उनका विग्रह सत्य चित्त और आनंदमय है सभी समय संपूर्ण देवताओं के समाज में वे तेरी रक्षा करे